ओह um. श्रीमद भगवद गीता और द्वादश अध्याय द्वादश श्लोक तक तो कुछ विचार हो गया है अरे त्रयोदश श्लोक से स्थिति प्राप्त अवस्था के साधकों के लक्षण बताते हैं किस स्थिति में वो होते हैं माना दो प्रकार के साधक एक जिज्ञासु अवस्था में हैं और एक जीवन मुक्त अवस्था में है जीवन मुक्त अवस्था में दूसरी प्रकार की उपासना करते हैं अहम रोहासना अहम तेन उपासना करते हैं और जिज्ञासु अवस्था में द्वैत भाव से सभ्य सेवा भाग से उपासना करते हैं ये दोनों उपासकों की हर चर्चा है द्वादश अध्याय दोनों भक्त शब्द से कहा गया है तो इस अवतरण में कहा अत्रचा आत्मा ईश्वर भेदम आश्रित्य विश्व ईश्वरे चेतन समाधान लक्ष्य और योग उत्तर कहते हैं इस द्वादश अध्याय में अत्र भारत द्वादश अध्याय में आत्मा और ईश्वर दो के भेद आत्मा भिन्न है ईश्वर भिन्न है इससे मान करके इसको आश्रय लेकर विश्वरूपे ईश्वर है ये एकादश अध्याय में कहा कि जो विश्वरूप हैं भगवान चेत समाधान लक्ष्यों योग उक्त है ये द्वैत भाव से चित्त एकाग्र करना चाहिए ईश्वर में यदि जिज्ञासु अवस्था में तो ऐसा कहा ईश्वरार्थम कर्म अनुष्ठान आदि से केवल चित्त समाधान एकाग्र मात्र कर्म का अनुष्ठान भी करना ईश्वर के लिए क्यों मत कर्म मतपरभ मतभक्ता संगवर् एकादश अध्याय के अंतिम में कर्म ईश्वर के लिए कर्म का अनुष्ठान आदि भी करना ये भी कहा द्वित भाव से कहा क्यों आगे चल करके द्वादश अध्याय भी कहा अथयित अदप सतोषी इत्यादि अज्ञानकारी दिखाया यदि मन एकाग्र नहीं कर सकते तो मेरे बुद्धि तो उस में क्या करना अभ्यास करो अभ्यास भी नहीं होता हो मेरे लिए कर्म करो मेरे लिए कर्म भी नहीं हो सकता हो संपूर्ण कर्म का फल का त्याग करो इत्यादि नीचे नीचे उतर कर कहा हुआ है अथाई तथ्य सब तो सी थी अज्ञान कार्य सूचना अज्ञान का कार्य दिखाया ये भी नहीं करो सो तो ये करो अभेद न अभेदर्शनों अक्षर उपासक से कर्म उपत्त है क्योंकि कर्मयुग जो है अज्ञान का कार्य दिखाया इसे क्या होता है अक्षर के जो उपासक हैं अभिन्न भाव से क्षरती थी, थी अक्षर परम तत्व के जो उपासना कर रहे उनके लिए कर्मयोग हो नहीं सकता उस स्थिति में पहुंचने पर कर्मयोग हो नहीं सकता यदि दर्शि भगवान ये दिखाते हैं इस अध्याय में तथा तो उसी प्रकार कर्मयोगी अक्षर उपासना अनुपतिम दर्शय भगवान और कर्मयोगियों को वो अक्षर उपासना भी नहीं सकती क्यों द्वैत भाव में होते हैं ये और द्वैध भाव में उपासना होने संभव नहीं उनको ये दिखाते कहां ते प्राप्त मध्य महाविपत सर्वभूत हित रहता अक्षर उपासना में आया इसलोक युक्षर वेद्यक्ष अत्युक्त परिपाषते सर्वत्र गमचिंत चूतस्थम अजलम ध्रोम संयम दृढ़ग्राम सर्वत्र समुद्धय ते प्राप्तवती महाभूतभूत हित रहता अक्षर उपासकों की चर्चा में ते प्राप्त होते कहा ये लोग मेरे को ही प्राप्त होते सर्वभूत हित में रत है सभी प्राणिमात्र के हित में रत है ये ऐसा आया अक्षर उपासक आनाम कई प्राप्त हो वो स्वतंत्र होता है अक्षर के उपासक है जो परम परमात्मा के अभेद रूप से उपासना करने वाले के लिए कई बल्य अकेला भवन आपको कई कहते हैं केवल ऐसे भाव है उसमें स्वतंत्रता कही गई है स्वतंत्र है वो बीच में और कार्य कर्तव्य नहीं होता इतने शाम जो जिज्ञासु लोग हैं जो द्वैत भाव से उपासना कर रहे हैं ईश्वर अपने भेद करके कर रहे हैं इतरे शाम पारतंत्र ईश्वराधीनतावान ईश्वर के अधीन दिखाया उनके कई वेले प्राप्ति ईश्वर के अधीन होता है ईश्वर प्रसन्न होंगे तो कई वेल्य मिलेगा तो नहीं मिलेगा कहा दिखाया तो कहा कैसा महम समुद्धरता ये कहा भगवान ने मैं उनके उद्धार करने वाला होता हूं कहा हुआ है ये श्लोक से इसे होता है द्वे तुपासकों कहा गया यह तू सर्वाणी कर्वाणी मई सन्यसम अनन्य नहीं मामध्याए तो उपासना ऐसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भगवान ये रथ रात पार था सब ये कहा यदि ईश्वर यदि ही ईश्वर से आत्मभूत आशते यदि द्वैत रूप से उपासना करने वाले लोग जिज्ञासु अवस्था के लोग हैं ये लोग यदि ईश्वर के आत्मस्वरूप हो गए होते तो भगवान ये शब्द तो नहीं बोलते कि मैं उनको समुद्धार करने वाला होता ऐसा नहीं बोलते ऐसा तो हो अवैध दर्शित्व आदि अवैध यदि मेरे में अवैध मानते तो अवैध दर्शी हो गए अवैध दर्शी होने से अक्षर उपाय थे फिर तो अक्षर स्वरूप ही हो गए वो फिर समुद्धार करना संभव नहीं है तो समुद्वार करण वचन तान प्रति अवैसलम उन जिज्ञासु के यदि अवैध रूप में उपासना उनकी हो सकती थी तो फिर समुद्धार करना उनका संसार सारे से पार करता हूँ करके उद्धार करने का वचन ठीक बता दूसरी बात जिज्ञासु होते हैं उनके लिए भगवान ने क्या उपदेश दिया है और जो जिज्ञासु अवस्था में है कर्मण्य बाधिका ऐसा माफल हुआ है? अक्सर उपासक नहीं है अगर अर्जुन ईश्वर के उपासक है यशमात अर्जुन से अत्यंत हितैसी भगवान अर्जुन के अत्यंत हितैषी भगवान है परम मित्र है अर्जुन से सम्यक दर्शन आनंद कर्मयोगम सम्यक दर्शक के साथ संबंध नहीं जिस कर्मयोग का कर्मयोगम भेद दृष्टिमन तम उपदेश भेद दृष्टि वाले के लिए उपदेश अर्जुन के लिए उपदेश करते हैं भगवान कर्म के वाधिकार इत्यादि सब विषय इसलिए भी अक्षर उपासक जो साक्षात अभेद रूप में जाते ऐसा इनका नहीं होता ईश्वर के माध्यम से उस अभेद तत्व में पहुंचते हैं यही है न आत्मान ईश्वर प्रमाण तो बुद्धवा अपने को ईश्वर भाव से तो प्रमाण से जाना हो तत्व आदि महावाग्य के द्वारा जाना हो प्रमाण वही होते हैं बुद्धवा कक्षित यदि अपने को जाना होता उन्होंने गौण नहीं मानते तो सेवक नहीं मानते सेवक भाव से ईश्वर की पूजा नहीं करते थे यदि उस बात में पहुंचे हुए होते तो पहुंचे नहीं आई अभी जिज्ञास वाले कहते हैं कश्य कोई भी विरोध होता है यही प्रमार से जाना है तत्वशी वाक्य के द्वारा अपने को ईश्वर रूप में यदि जाना है जिसने तो फिर किसी के गौण नहीं बनेगा सेवक नहीं बनेगा तस्मात् अक्षर उपासका नाम सम्यक दृष्टानाम अक्षर के उपासक जो सम्यक ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं सम्यक ज्ञान अद्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान सन्यासी जो त्यागी है लोकेश्वर वित्तीय सारा त्यागा हुआ जिन्होंने त्यकता सर्वेषण कहते हैं सारे के सारे इच्छा मात्र वो त्याग दिया जिसने श्लोक परलोक समय इस पर त्याग बनगा उनके लिए आगे इन श्लोकों से उनकी चर्चा करते हैं आठ श्लोकों के द्वारा जहाँ अध्याय समाप्त तक है अध्यष्टा सर्वताण इत्यादि धर्म को गम का अध्यक्षाश्रभूताण इत्यादि जो धर्म समुदाय है उनमें जो जो धर्म होते हैं अधिक उपासक होते हैं जो उनके यहाँ जो जो धर्म होते हैं उनका साक्षात अमृत कारण ये सारे के सारे अमृतत्व का कारण साक्षात ये धर्म यदि बैठे चार श्लोकों में कहे जाने वाले धर्म के पास हो साक्षात बक्षे का कारण है का कारण बक्ष्या प्रवृत्त थे भगवान यही कहूंगा करके प्रवृत्ति होती कहा यही कहा था इसके ठीका हो गए थे यहां तक आगे श्लोक है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण बचा सुखक्षमे निर्मो निराहंकार समुख सुख क्षमे अद्वेष्ट सर्वभूता मैत्र करुण निर्मो निराहंकार समुख सुख क्षमे अक्षर उपासक जो अविनाशी परमात्मा के उपासक है अभैध भाव से उपासना करने वाले में ये धर्म रहते हैं इस भाव में होते हैं उन्हें मनोवृत्ति ऐसी होती है सर्वभूत आराम अद्वेष्ट प्राणी मात्र में द्वेष नहीं करते लोग अद्वेष्टा अद्वेष्टा द्वेष द्वेश्ट नहीं करते मैत्र मित्र से भाव मैत्र मित्र में रहने वाले धर्म को मैत्र कहते सबके साथ मैत्री भाव होगा। उनका शत्रु भाव कहीं भी नहीं है ऐसे होते अक्षर उपासक लोग और करुणा बच्चा करुणा पर दया युक्त होते हैं सब में दया है उनकी यदि भी जंगल का शरीर भी दया करता अपने बच्चे को नहीं खाता किंतु अन्य को बच्चे को खा जाता है ऐसी दया काम आए ये करुणा नहीं हुई करुणा तो है दया कृपा सबके ऊपर दया करने वाले होते निर्ममा शरीर आदि में ममता रहित है देह गेह आदि में ममता रहित है निर्गता ममता ऐसे निर्म ममता से रहित है ये मेरा है ये बुद्धि नहीं कहीं भी चाहे शरीर वो मकान दुकान कोई भी हो उसमें ये नहीं है निरहंकार शरीर में आम भाव भी नहीं है मैं ऐसा हूं अहंकार भी चला गया ऐसा होते हैं लोग तो, अक्षर के उपासक होते हैं ईश्वर के उपासक में अभी वेद दृष्टि है जिज्ञासु अवस्था में भेद दृष्टि है स्थिति प्राप्त अवस्था है समय सुख क्षमे कहा सुख दुख दोनों में समान है होते समान दृष्टि होती है सुख पर जैसी बुद्धि दुख आने पर वैसी बुद्धि समता है दोनों ऐसी बुद्धि वाले क्षमे दूसरे के अपकार होने पर क्षमाशील होते हैं क्षमा करने वाले होते हैं ईश्वर भाव मान आत्मभाव में पहुंचे हुए व्यक्तियों का लक्षण होता है और ये हमें साधन हो जाता है हमें करके जाना है वह तिथि प्राप्तों के लक्षण होते हैं और जिज्ञासु के लिए साधन बनते है। है साधन हैं हमें जिज्ञासु है तो ये साधन बनाना ही काम इसलिए बताते हैं कहा वास्तव में कहते हैं अध्वेष्टा सर्वभूतानु और न द्वेष्टा अध्यष्टा न समाज से द्वेष नहीं करने वाले आत्मनो दुख हेतु अपनी न चिंतित द्वेष्ट थी सर्वानुभूतान आत्मत्व है इत्यादि कहते हैं मानी अपने को दुख के जो कारण है स्वयं को दुख देने वाला कोई वस्तु है उसके साथ द्वेष नहीं करती है अपने भी जो कष्ट देने वाला होगा शत्रु होगा उसके साथ भी द्वेष नहीं करते क्यों सर्वत्र आत्मभाव में पहुंचे हुए हैं ये आत्मनो दुख हेतुओं तो भी न किंचित दृष्टि का अपने स्वयं को जो दुख देने वाला साधन है उसके साथ भी द्वेष नहीं करते उनमें तो सर्व फलवितम क्रम दृष्टि में पहुंचे हुए होते हैं वो द्वेश सर्वाणुभूतान आत्मत्व नहीं पश्चि का वो तो क्या करता है सभी प्राणी मात्र में जितने वस्तु मात्र में रूप से देखता है तो अपने साथ तो कोई द्वेष करेगा नहीं अन्य के साथ द्वेष अन्य तो बुद्धि तो होती नहीं उनमें ऐसे द्वेष नहीं करते अब एक दृष्टि में है अपने स्वयं से द्वेष कोई भी नहीं करता ये स्थिति होतेगा मैत्र मित्र से भाव मैत्र मित्र में होने वाले धर्मों को मैत्र कहते हैं मैत्र मित्र भावों का मैत्री मित्रतया बर्तते कहते भाव वाला है व्यक्ति मैत्रो ऐसी अस्थिति मैत्री मत तो बर्तव्य प्रत्यय लगा दिया मैत्री बनाया है मान मित्रतया बर्तते सर्वत्र एक ही स्वभाव से रहता मित्र भाव से, भाव से रहता है सर्वत्र द्वेष नहीं करता कहीं भी अभी कई मिलने मुक्ति नहीं है जीवन मुक्ति अवस्था में है इसलिए ऐसा कहा मैत्र करुण का मैत्र करुण एवच का करुण वाले क्या है करुणा एवथ करुड़ा करुणा बोलिए करुणा बोलिए एक ही बात है क्री धातु से उनन प्रत्यय करके करुणा बनाया जाता है उनादि सूत्र में है क्रिपरी दारी पर उनन ऐसा सूत्र है करुणा एवं करुणा कहा करुणा में टाप लगा हुआ है और करुणा में टाप नहीं लगा बात इतनी है करुण को ही करुणा कहा गया है माने क्या है उसका अर्थ है कृपा माना दया दुखी तो ऐसु दया वही अर्थ है दुखी व्यक्तियों का दया इसको कहा कहा गया है। सारे प्राणी मात्र में अवैध प्रदान करके रहने वाले सन्यासी सर्वत्यागी सभी भूतों में दया वही कर सकता है जो सर्व प्राणी मात्रा में अभय देके बैठा मत भयम मास्तु ऐसा ऐसे प्रतिज्ञा कराया जाता है सन्यास में जल में खाना करके प्रतिक्ञा कराया जाता है मेरे से कोई किसी को भय न हो आज के बाद ऐसे प्रतिज्ञा कराया जाता है मतभय मास्तु ऐसा बोला होता है एक सर्वभूत अभय प्रद सन्यासी सभी भूतों में अभय प्रदान करने वाला सन्यासी है किसी को भी भय नहीं देता ये अर्थ है करुणा करुणा का अर्थ निर्मम ममता है उनके लक्षण ऐसा होता है मम्म प्रत्यय वर्गी मेरा है ऐसी ज्ञान नहीं है उसको कि मेरा है ये बुद्धि नहीं है निरहंगार अहंकार भी नहीं कहा निर्गता अहम प्रत्यय अहम जो ज्ञान है वो भी चला गया जिनका अहम बुद्धि भी नहीं है मैंने शरीर में मम अहम बुद्धि अन्य में मम बुद्धि मेरा है बुद्धि दोनों नहीं है सम दुख सुख क्षमे अंत में कहा हुआ है उसका अंत है सम दुख सुख का समय सुख दुखे सुखम तो दुखम ता सुख दुखे समय सुख दुखे ऐसा जिसका सुख और दुख समान है जिस व्यक्ति माने सुख में जो बुद्धि दुख में बुद्धि वही बुद्धि और दुख में जो बुद्धि सुख में वही बुद्धि ऐसी बुद्धि वाला है समान है माने उदासीन वृद्धि में रहने पर सुख दुख समान हो जाता है सुख दुख सुखे समय माने द्वेष राग और अप्रवर्तक है राग द्वेष के प्रवर्तक होते हैं सुख दुख सुख बुद्धि होने पर आसक्ति हो जाती है और दुख बुद्धि होने पर द्वेष होता है सर्प से हम द्वेष करते हैं ये भाव में मारेगा दुख बुद्धि है इसमें द्वेष होता है तो द्वेष राग्र है सुख दुखे का सुख दुख ऐसे होते हैं द्वेश और राग का प्रवर्तक नहीं होना उनमें ऐसी होता है संसारी अन्य क्या होता है और राग के प्रवर्तक होते हैं सुख होता है जैसे जिसका ऐसा है सो समय सुख है ऐसा कर रहा का और क्षमी क्षमाशील भी है दूसरे के अपकार होने पर क्षमा करता है जैसे द्रौपदी ने क्षमा किया था अशुभ को इस प्रकार क्षमावान क्षमी करते क्षमा वाला आ -आ। आकृष्ट हो अभिहित हो वह आज सामने वाला आकृष्ट हो गया है क्रोधित हो रखा हो सामने वाला उस स्थिति में भी अभिक्रिया विकृत नहीं होता कोई क्षमा वाला भी होता है आकृष्ट हो दूसरे के तरह प्रताड़ित किया गया हो उस स्थिति में भी अभिक्रिया शांत होता कोई क्षमी होता है ठीक से देखते हैं सर्वेशा भूतानाम अंतिम पृष्ठ है अंतिम पंक्ति में सर्वेशा भूतानाम मध्य जो दुख हेतु तम विद्वान अभी न द्वेष्टि विद्वान अभी द्वेष्टि इतिहास यहाँ कहते हैं जो तो तो प्राणी मात्र का साथ में जो अति दुखी कारण होगा सारे भूतों का साथ द्वेष न होने पर भी किसी के साथ द्वेष होगा अति दुख दुखी साधन होगा जो हेतु तो। तम विद्वान अभी द्वेष्टि उसके साथ तो विद्वान युद्ध द्वेष करेगा जो ज्ञानी है वो द्वेश करेगा भूतों में जो द्वेष के साधन देखता हो वहां तो द्वेष करेगा क्यों अधता कैसे होगा प्रश्न उठता है तो कहा आत्म कहा भाषा में कहा आत्मो दुख है तुम अपने न कहें द्वेष्टिभाषी कार ने बोल दिया अपने को दुख के कारण है जो सामने वाला कोई वो उसके साथ भी द्वेष नहीं करता प्राणी मात्र में द्वेश नहीं करता यह अर्थ होता यही तत्व तो हेतु उसमें द्वेष क्यों नहीं करता उसमें हेतु कहते हैं सर्वाणि भूतानि आत्मा तो ये नहीं पश्चिं यही वो तो क्या देखता है सारी प्राणी मात्र को अपने रूप से ही देखता है मैं ही हूं मेरे से भिन्न कोई नहीं ऐसे समझता है तो अपने से कोई द्वेष नहीं करता स्वयं से स्वयं द्वेष न करता सर्वभूतानी उबद्धता कहते सर्वभूतानी जो है न द्वेषता के साथ भी है और आगे के साथ भी है कहा मैत्र के साथ भी है करुणा के साथ भी है देहली दीपक नहीं है कहते पूर्व के साथ पर के साथ दोनों के साथ संबंध है सर्वभूतानी पद सर्भुना पद सबके साथ संबंधित होता है किसी के साथ भी द्वेष नहीं किसी के साथ, साथ मैत्रीभाव नहीं मैत्री भाव सबके साथ है इत्यादि ममा प्रत्यवर्ती तो देह भी दिखे साथ मेरा है यह बुद्धि अपने शरीर में भी नहीं है उसकी निर्मा का था अपने शरीर में मेरा है यह बुद्धि नहीं है अन्यत्र क्या होगा वृत्त स्वाध्याय कृत अहंकारात निष्क्रांतत्व महानिर्गत निरहंकार का अर्थ है मैने सदाचार से भी कुछ अहंकार आने की संभावना है मैं सदाचार सदाचारी हूं वृत्त कहते हैं उसको आचरण स्वाध्याय से भी आता है मैं पढ़ा लिखा हूं वृत्त से हमारे आचरण से और स्वाध्याय से आने वाले जो अहंकार है उसे निकला हुआ होता है ये अहंकार आने के साधन बन जाते हैं ज्यादा पढ़ा होगा अपने को अहंकार लाएगा और ज्यादा सदाचारी होगा अहंकार भरेगा स्थिति ऐसी वृत्तम सदाचार है है ये दोनों के द्वारा होने वाले जो अहंकार है उसमें भी उससे भी निकला हुआ है ये व्यक्ति इसलिए निरहंकार बोला हुआ है निरहंकार है निर्गता अहंकार हो इत्यादि कहा था अगर सुख दुख क्षमिका हुआ है समान है समय सुख दुख क्षमिका सब सुख दुख में समान बुद्धि है और क्षमाशील है दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होने पर आकृष्ट होने पर भी मानी विगत भय होता है वो अविक्रिय रहता है विकृत नहीं होता ऐसा लक्षण होता है उनका अक्षर उपासक से ज्ञानवतो ज्ञानवतो विशेषण्त न जो अक्षर के उपासक ज्ञानी है जीवन मुक्ति अवस्था में है अभी कैबल्य मुक्ति नहीं है जीवन मुक्ति अवस्था में है तो अक्षर के उपासक हैं अविनाशी परमात्मा के उपासक उनके ज्ञानी हैं उनका विशेषण अन्य विशेषण भी है उनके आठ सौ लोगों से उनके लिए विशेषण लगाना वैज्ञानियों का संतुष्ट सतम योगी यथात्मा तिर निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धिर्म यो मे भक्त समय प्रिय संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धिर्त समिय सततम योगी सततम संतुष्ट वो जो योगी होगा जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ योगी है निरंतर संतुष्ट है संतुष्ट है जो जैसी स्थिति हो उसमें संतुष्ट है स्थिति है या संतुष्ट टिप्पणी दिया है शरीर स्थिति कारण से लाभ लाभालाभ इतव पर्याप्त बुद्धि का है। शरीर की स्थिति के कारण लाभ या अलाभ कुछ प्राप्त होना शरीर रहे जिसे दुखाटन आदि हैं। तो, है। तो शरीर स्थिति कारण से शारीरिक स्थिति कारण स्थिति के जो कारण है वस्तु है तो लाभालाभ है और कभी लाभ हो कभी अलाभ हो दोनों स्थिति हो उसमें पर्याप्त तो बुद्धि बस ठीक है जो मिला उसी को ठीक है संतुष्ट बुद्धि इसको संतुष्ट कहा जाता है यही है संतुष्ट का अर्थ ये है अन्य में तो क्या अपने जीवन के जो साधन है दैनिक जीवन के साधन उसमें भी लाभ या अलाभ दोनों समान बुद्धि है संतुष्ट है मिलने पर भी ठीक है न पर भी ठीक है उसको संतुष्ट कहा गया यथात्मा जिसने अंतकरण शरीर और माने इंद्रिय और शरीर को दिग्रह किया है अपने विग्रह करके चलता है वो तो यथात्मा कार्यक्रम संघात को निगृहित करके बैठा है अपने अधीन करके बैठा उनके अधीन नहीं आई उसको यथात्मा कहा रहे। यता, यता आत्मा ये ना जिसने आत्मा माने शरीर कार्यकर्म संघात को नियंत्रण किया है यथा संवेदन और दृढ़ निश्चय दृढ़ा दृढ़ दृढ़ निश्चय ऐसे आत्मा के विषय में दृढ़ निश्चय है शास्त्र पढ़ा है शास्त्र के द्वारा उसे दृढ़ निश्चय है मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठा हुआ है निश्चय मजबूत है मई अर्पिता मनोबुद्धि जिसने मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दिया है मई अर्पिता मनोबुद्धि रेरा मन बुद्धि रे दोनों के दोनों जिसने मेरे में अर्पित कर दिया जो मत भक्त ऐसा जो मेरा भक्त होगा मत भक्त मम भक्त मत भक्त मेरा भक्त समय प्रिय ऐसा मेरा भक्त मेरे लिए अति प्रिय है भगवान क्या क्या भाष्य कहते संतुष्ट मैने सततम नित्यम सतत सत निरंतर का अर्थ करते हैं सततम का अर्थ नित्यम नित्य ही संतुष्ट है हमेशा संतुष्ट है देह स्थिति कारण से लाभ अलाभे जगत है हमेशा संतुष्ट है देह की स्थिति जो अन्न वस्त्र आदि है जो भी है सामान्य है उसमें भी लाभ हो या न हो प्राप्त हो या अप्राप्त हो दोनों स्थिति में संतुष्ट है देह स्थिति कारण से लाभ अलाभ उत्पन्न अलंप प्रत्यय उत्पन्न होते अलम ठीक है कि अलम प्रत्यय जिसमें है उसको संतुष्ट कहा जाता है अलम प्रत्योम टिप्पणी का अलम प्रत्यय पर्याप्त तो बुद्धि यही होता है ठीक है माने उपेक्षा बुद्धि उसमें अपेक्षा नहीं है यह वस्तु तो मुझे मिलनी चाहिए ऐसी अपेक्षा नहीं है उसमें उपेक्षा है प्रारंभाधीन जो है सो है ऐसा मान के है कोई तो संतुष्ट होता है कहा तथा और दूसरे प्रकार गुणबल लाभ है विपरीय संतुष्ट दूसरी प्रकार देह स्थिति के कारण जो है उसके लाभ अलाभ में संतुष्ट है इसी प्रकार जो गुण वाले पदार्थ होते हैं जिसमें गुणवान मूल्य मूल्य मूल्यांकित पदार्थ होंगे उनमें लाभ अलाभ में फर्च आदि होगा नहीं दोनों में संतुष्ट है वो ठीक है संतुष्ट क्या होता है तथा गुणवत्त लाभ विपरीत संतुष्ट गुण वाले जो पदार्थ होते, है, पदार्थ होते हैं गुणवान पदार्थ उनके लाभ हो अथवा विपरीत अलाभ होते में संतुष्ट है कैसा कभी कभी कहते सततम लगा नित्य संतुष्ट है निरंतर संतुष्ट है तथा योगी कहा योगी मारे समाहित चित्ता है यही है जिसके अंतकरण निगृहित हो गया है उसको है। कहते हैं योगी यथात्मा यथात्मा शब्द में बहुप्री समाज है सम्यता मैंने आत्मा ऐसे कहते हैं सम्यता स्वभाव ये कहा सम्यता स्वभाव अपने स्वभाव स्वभाव क्या है तीन नंबर बता दिया है स्वभाव मैंने कार्य करना यही है स्वभाव स्वभाव को अध्यात्म बुझे थे पहले कहा हुआ था अष्टाध्याय में कार्यकरण संघात को स्वभाव सदाया तो ये यह यहाँ आत्मा स्वदश्य उसी को लिया स्वभाव को लिया ठीक है, है। सम्यता स्वभाव हमारे स्वभाव कार्यकरण संगात समुदाय नियंत्रित किया है जिसने सम्यता यह न ऐसा है और दृढ़ निश्चय निश्चय मजबूत निश्चय जिसके बाद क्या निश्चय है दृढ़ हमारे स्थिर निश्चय अध्य निश्चय मैंने अध्य वही निश्चय है आत्मतत्व विषय आत्मतत्व के विषय में आत्मा के स्वरूप के विषय में दृढ़ मजबूत निश्चय है जिसका मैं परमात्मा ही हूं ऐसी भावना में स्थिरत्म आगे बोलते हैं दृढ़ विषय अत्य आगे विशेष मयर पे तो मनुभि है मैं संकल्पात्मक मनो अध्यवसाय लक्षण बुद्धि है मने सम्यक कल्प संकल्प कोई भी वस्तु सामने आता है तो यह है कि वह है दो विकल्प खड़ा कर देता है उस काल में मन बोलते हैं और यही ये करके निश्चय करे तो बुद्धि कहते हैं अध्यवसाय है उसका लक्षण निश्चय कर वाली है संकल्पात्मकम मना मन का लक्षण है संकल्पात्मकम कहा अध्यवसाय आलक्षण बुद्धि जो अत्यवसाय स्वरूप बुद्धि है निश्चय कर का काम होती है भई अर्पित है दोनों के दोनों मेरे में अर्पित कर दिया जिसने मई अर्पित मनोबुद्धि उसका अर्थ है अर्पित मै मैं अर्पित है स्थापित है मेरे भी स्थापित किए दोनों मनबुद्धि को मेरे में रखा है जीव अपने पास मनबुद्धि बुद्धि को रखे तो कुछ ना को संसार अधिकारी करने लग जाएगा यदि भगवान अर्पित कर दिया भगवान को दे दिया तो और भगवान को हो गया क्या कुछ नहीं कर सकता मैंने मेरे चिंतन में दोनों ही कहना जैसे सन्यासी है जिस सन्यासी का होगा त्यागी कर सकता है कहाँ सब मयर को तो मत बुद्धि कहाँ या ईदृशो मत भक्त इस प्रकार का जो बेरा भक्त होगा ये विशेष संतुष्टा सततम संतुष्ट यथात्मा दृढ़ निश्चय मयर को तो बोध ऐसा जो बेरा भक्त होगा ठीक समय प्रिय और मेरे लिए भक्त प्रिय है क्यों प्रिय हुई ज्ञानो त्यर्थम हम सतम हमें प्रिया ये बोल के आए पहले सप्तम तो अध्याय उदार सर्वे ज्ञानित तो प्रिय तो हुई ज्ञानो तर्थ इत्यादि सप्तम तो अध्याय ज्ञानी के लिए मैं अति प्रिय हूं ज्ञानी मेरे हुए प्रेम करता है और मैं भी उसको प्रेम करता हूं भगवान ये कहते हैं यदि सप्तमी अध्याय सूचित भगवान ने सूचित कर दिया सप्तम अध्याय में संकेत दिया है तभी प्रपंच तो विस्तार कर दिया गया टीका में कहते हैं सततम यदि सर्वत्र संबद्ध थे हर विशेषणों ने सततम पद लगाना है सततम संतुष्ट सततम यतात्मा सततम दृढ़ निश्चय सततम मयुर्पित मनोबुद्धि सबके साथ सतत शब्द का प्रयोग निरंतर सब में लगेगा सततवान निरंतर यही है कार्यगर संगात स्वभाव शब्दार्थ मानी वहां यतात्मा में आत्मा शब्द आया है मूल में उसका अर्थ कहा ने स्वभाव कर दिया स्वभाव माने कार्यक्रम संघात शरीर इंद्रिय समुदाय को या स्वभाव कहा हुआ है तो आत्मा है तो ता, आत्मा से सीख लिया में आए आत्मा करता स्वभाव स्वभाव माने कार्यक्रम संघात यही अर्थ होता है आगे दृढ़ निश्चय का अर्थ किया दृढ़ माने थीरो निश्चय अधिवशा जैसे कहा था निश्चय जिसका मजबूत हो कहा उसी काीरत्व कुतर्का ना अनभिभवनीय तो कहते फिर क्या है हम बुद्धि मानी कुतर्क के द्वारा कोई दबाए जाने वाली बुद्धि नहीं उसके पास कोई भी कुतर्क करके इधर उधर नहीं कर सकता ऐसे बुद्धि जिसके पास है आपका तत्व के विषय में मधभक्तो मत भजन पर भक्त माने भजन करने वाले को भक्त कहा जाता है भक्ति शब्द से अर्थ आदि अर्थ लगाएंगे मधु वर्थ तो भक्त बनता है भक्तिवान को भक, भक्त भक्तिमान बोलिए भक्त बोले एक ही चीज है तद्दित लगा हुआ है पर प्रत्येक मधभ मेरा भक्त मधभक्त ही है मध भजन पर मेरे भजन में परायण है तल्लीनता है जिसकी ऐसे व्यक्ति को मधभक्त कहा गया है ज्ञानवान इतियावत कौन होता मेरा भक्त ऐसा ज्ञानवान जो जीवन मुक्ति अवस्था में है वही अन्य भाव से मेरा भजन कपड़ा है वही होता मधक्त विशेष ज्ञानवतो भगवत प्रिय तो प्रमाण महा ज्ञानवान भगवान का प्रिय है इसमें क्या प्रमाण सप्तम अध्याय की तरह प्रमाण है प्रिय ज्ञान अहम सप्तमान पर कहा अत्यंत प्रिय हूं मैं ज्ञानी का और ज्ञानी मेरा भी अत्यंत प्रिय है ऐसा कहा परस्पर प्रियता दिखाई दिखाइए किमर्थम तरी पुन सप्तम अध्याय में जब कह दिया तो प्रिया क्यों कहा गया द्वादश अध्याय प्रिया शब्द क्यों दिया प्रिय हुई ज्ञानोत्तर थो सप्तम कह दिया है फिर द्वादश अध्यय में क्यों कहना प्रिय ये संघ आ गए तो कहा तदीय तदीय प्रपंच थे उसी का विस्तार कर दिया गया सप्तमोदय जो कहा था प्रिय हुई ज्ञानोत्तर थम सतम प्रिय उसका विस्तार कर दिया, दिया।, दिया।, दिया मैंने यहां उद्वेगाहित्य में भी ज्ञानवतों तो विशेषण करते हैं विक्षेप आदि का रहित होना विक्षेप आदि से रहित भी ज्ञानवाहन का लक्षण होता है उद्वेगादिराहित्य मित्र से उद्वेग है भयभीत हो जाना दूसरे को देखकर डरना आदि अवैध में कहा डरेगा जब भय होगा तभी द्वैत होगा तभी भय करेगा अवैध अवस्था में है वो तो तो ये कहना है उद्वेगादिराहित्य में भी ज्ञानव तो विशेषण हो उद्वेगादिराहित्य होना चाहिए का विशेषण यह भी है ये कहना है अस्मानोदिजते लोक हो लोका नोदेजते हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्त हो या सचमय प्रियमानोदित लोक लोका नोदित चय हर्षामर्ष भय उद्वेगर मुक्त हो या सचमय प्रियमात जिससे जिस साधक यस्मात जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति विषय लोकार ना उद्भिगते लोग उद्विग्न नहीं होते भयभीत नहीं होते डरते नहीं लोग अन्य जन नहीं डरते और लोकानोदी जो दुष्ट लोग होंगे ना उसे भी डरता नहीं है दुष्टों से भी नहीं डरता क्यों आत्मा देख रहा है लोकात्म्य जो दूसरे वाले लोग शब्द लोक अनुरोध बिजते चाहे लोक शब्द से दुष्टजन के लेना सज्जन से तो भय होने संभावनाएं नहीं उद्विग्न होने की संभावना ही नहीं है तो उद्विग्न होने के से जन से अथवा दुष्ट की वाणी से जो भी हो उद्विग्न नहीं होता है हर्ष अमर सा भाई उद्विगर भुक्ता यह चारों से भुगत है वो हर्ष से भी मुक्ता है इष्ट पदार्थ देख करके हर्षित नहीं होगा और अमर समारे द्वेष्टी नहीं होगा और उद्वेग भी नहीं होगा किसी से भाई भी नहीं होगा और भाई उद्वेक एक उद्वेक इन चारों से अमर से भाई से भी उद्वेक नहीं होगा भाई भाई भी नहीं होगा किसी से भाई भीत भी नहीं होता उद्वेक भी नहीं किसी से उद्वेग भी नहीं होता ये चारों से जो मुक्त है समय प्रिय और मेरे लिए प्रिय भक्त होता है ये कहा टिप्पणियां है एक कहा फल जनाद कहते हैं लोग का कैसे लोगों से फल दुष्टों से दुष्टों से डरता भी नहीं होगा उद्विग्न नहीं होता विक्षिप्त नहीं होता और जिससे अन्य लोग डरते भी नहीं विक्षेप नहीं प्राप्त करते और दुष्टजनों से भी विक्षेप प्राप्त नहीं करता यात्रा दो नंबर पर कहा हुआ है हर्ष इष्टलाभे रोमांच रोमांच अश्रुपात आदि हेतुर आनंद अभिव्यंजक चित्त वृत्ति विशेष मन के वृत्ति विशेष है हर्ष मन की वृत्ति कैसा है इष्टलाभ होने पर रोमांच और रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोमांच अश्रुपात आदि आंख में आंसू भी आ जाते हैं इष्ट पदार्थ मिलने पर बहुत दिनों से खोया हुआ वस्तु हो एक एकाक मिल जाए तो आंख में आंसू आ जाता है इष्टलाभ है इष्टलाभ होने पर इष्ट की प्राप्ति में रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना अश्रुपात आदि हेतु अश्रुपात आदि का हेतु क्या है आनंद विशेष है वो मनोवृत्ति है आनंद का अभिवंजक है मनोवृत्ति है ये इसको हर्ष कहा जाता है सक और अमर समानी क्या है तो कहते हैं कि का परोत्कर्ष असहिष्णुता दूसरे के उत्कर्ष को उत्कर्षता को सहन न करने की एक वृत्ति बनती है यह कैसे आगे हो गया ऐसा दूसरे की जो उत्कर्षता देखना नहीं चाहिए ऐसे जो वृत्ति बनती है अपन में उसको कहा अमरष कहा हुआ है चित्तवृत्ति विशेष ही है तामसिक चित्तवृत्ति है दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं होता है देखकर ऐसे से चित्त वृत्ति है उसको कहा अमर शस्वती का हुआ भय माने क्या है टिप्पणी कहते हैं नाना संका नासस आसंका आत्मिया तामसी की कहते हैं भय जैसे व्यागरादि का दर्शन और आदि दिखाई पड़े दिखाई पड़ने पर नाश की आशंका मार देगा मुझे मैं मर जाऊंगा बुद्धि आ जाती है तो भय होता है जिसमें अपने ही नाश की संभावना वहां दिखते हैं व्यागरादर्शन होने पर ये भी वृत्ति मन की है इसको भय शब्द कहा और उद्वेग बारे क्या है तो कहते हैं अनर्थ प्राप्त चित्त से शोभा कहते हैं अनर्थ अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में चित्त में विचलित बना हो जाती है संचलित हो जाता चित्त चलो, व्याकुलता आ जाती है उसे युग का कहा गया उद्वेग उत्कंठे होगा शीघ्र ही वह उत्कंठता आ जाती है भागने की इच्छा होती है जागराती होने पर उद्गम विपरीत चलना चाहता है दूर होना चाहता है ऐसे मनोवृत्ति को कहा जाता है उद्वेग शब्द से कहा जाता है।, तो है ये चारों से जो मुक्त हो वो मेरे, मेरा भक्त प्रिय है मेरे लिए कहा पहले दो विशेषण पहले लगा दिया इसमें अंतोद्वेद लोग को लोकानुवेदे जिससे लोग उद्विग्न होते हैं विक्षिप्त नहीं हैं और फल दुष्टजनों से जो स्वयं विक्षिप ने होता और देश में हर्ष भी नहीं है अमरस दूसरे को उत्कर्ष देख करके मन में वो भी नहीं है ये, ये पना भी नहीं है ऐसा और सहिष्णुपना नहीं है ऐसा भी नहीं है भय भी नहीं है व्याघरादि देख के भय भी नहीं है सब सर्वम आत्मान सर्वम फलूदम ब्रह्म दृष्टि में पहुंचा हुआ है वो जीवनमूति अवस्था में भय कैसे करेगा उद्वेग भी किसे होना उसको अपने से भिन्न कोई है नहीं किसे उद्वेग होना ऐसे वक्त मेरे को यह होता है कहा बात समझते यमात सन्यासीनो यमान सर्वत्यागी काम कर सकता है ये गुण उसी में हो सकता है सन्यासी ना जो लोकेश वहां पित्ते समा पुत्रेश आदि त्यागा हुआ है वही है जो सन्यासी ने कहा न उद्गज नौ उद्वेकम गई कहा लोग उद्विग्न नहीं होते स्थिति न संतप कते उसी का अर्थ है संताप प्राप्त नहीं करते हैं दुखी नहीं होते जिसको जिससे किसी को कष्ट देगा क्यों दुखी हो यही है संक्षिप्त न संगा उसी का अर्थ है शुभ संचालित नहीं भयभीत संचालित नहीं होते लोग जिससे तथा उसी प्रकार लोग का जो दुष्टजनों से जो विक्षिप्त नहीं होता स्वयं यह है और हर्ष अमरस भय उद्वेग ये चारों से रहित है जो हर्ष अमरस और उद्वेग भया ये चारों से रहित है हर्ष भयम च उद्वेग तीन हर्ष अमरस भया, उद्वेग चार का द्वंद्व समाज कर देना हर्ष अमरस भय तो उद्वेगा बन हाँ जाएगा कई तृतीया का बहुवचन से अर्थ करता उन चारों से रहित है जो कैर हर्षा अमरस उद्वेग मुक्त है हर समान्य प्रिय लाभ है हर का अर्थ करते हैं भाषा का हर समान्य प्रिय वस्तु की इष्ट वस्तु के लाभ होने पर प्राप्त होने पर अंतकर्ण से उत्कर्ष में एक विशेषता आ जाती है क्या होता है रोमांच अश्रुपात आदि लिंग जिसमें शरीर में भी भाव आ जाता है अंतकर्म प्रसन्न होने पर क्या होता है रोमांच रोग खड़े हो जाते हैं और अश्रुपात आंख में आंसू आ जाते हैं इष्ट वस्तु की प्राप्ति में ये हेतु वाला होता है हर्ष मनोवृत्ति है के वृत्ति विशेष है किंतु बाहर भी चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसके इस वस्तु तो तो के काल में अमर्थ मान असहिष्णुता सहन नहीं होना दूसरे के उत्कर्ष देखकर के सहन नहीं होता असहिष्णुता है भयम मान त्रास त्रास ये भी भय धातु है त्रषि उद्वेग धातु एक ही अर्थता दोनों त्रास और भय का अर्थ एक होता है भय बने त्रास उद्वेग मान उद्विग्नता तैयर भुक्त हो ये चारों से भुक्त है जो हर्षा भेगैर कहा सतमने प्रिय कहा वो भक्त मेरा प्रिय है सै भक्त वो भक्त मैं प्रियमें न केवल उद्वेगम प्रति अपादानत्व एवं सन्यासी ना तो यमानदीत लोगों का ना जिसे उद्विग्न नहीं होते लोग अपादान बना जिससे अपादान बनाए सन्यासी को जिस सन्यासी से लोग उद्विग्न नहीं होते हैं अपादान मात्र नहीं है जिससे जिस भाई नहीं होता लोगों ने लोग से भी भाई नहीं तो वो भी वो अपादान बन जाते हैं एक आना लोकानुष्ट भी है एक आना है न केवलम उद्वेगम प्रति अपादान एवं सन्यासीनों अनुपन्न केवल अपादान होना मात्र नहीं और भी है। किंतु तत्कर्तृत्व अभी भय करने वाला भी नहीं है किसी को उद्वेग करने वाला भी नहीं है केवल अपादान मात्र होना ही बात नहीं है किंतु अपादान नहीं है इतने मात्र नहीं स्मानोदिजिल नकार लगा हुआ है अपादान मात्र नहीं होता ही बात नहीं है। और भी अपादान के कर्ता भी नहीं है भाई के कर्ता भी नहीं है स्मान उद्भिदते चाय कहा हुआ है किसी भाई भय भी नहीं करता याद होता है तथा इत्यादि कहा तथा लोकानुदे चाहे कहा था अमर शिकार्थ करते असहिष्णुता है वही है परकीय प्रकर्ष से अषणता दूसरे की जो प्रकर्ष हो सा गया सामने का कुछ उन्नति हो गई तो सान ना होना एक मनोवृत्ति होती है इसको कहते हैं अमर सह त्रास तस्करादि दर्शनार्थी ने कहा भाई मैंने त्रास कर दिया भाषा का भाई का अर्थ त्रास किस है चोर आदि के डर से चोर आदि के निमित्त तो डर होता तस्कर तस्कर मान चोर हो तस्कर दर्शनाधि ने कहा चोर आदित्य अपने पास कोई धन हो सामने चोर दिखाई दिया भाई से शुरू हो जाएगा आदि आदिशिल सिंह व्याग्र आदि भी है उद्विघ्न अचेतना चेतनाधीन से लोकाधिक उद्विग उद्विग्नत्व के शिलना अचेतन से उद्विग्न नहीं होता जो अचेतन पदार्थ से उद्विग्न होता है व्यक्ति उससे नहीं चेतनाधीन से लोकाधिक लोकाधिगत चेतन में तो लोकानु बीते पहले ही चला गया चेतन से तो उद्विग्न होगा ही नहीं फिर यहाँ उद्वेग ही में आया जो उद्वेक शब्द है पहले भी एक आया लोकानु चेतन से तो चेतन से तो किसी मान उद्वेक नहीं होता कहा फिर बाद में उद्वेग शब्द तो क्यों आया कहते अचेतन से भी उद्वेक नहीं होता इसके लिए आया मान जड़ चेतन दोनों से उद्वेग नहीं होगा आगे कहते हैं निरपेक्षा अधिक ज्ञानो विशेषण और भी ज्ञानी का विशेषण और भी है वो तो जीवन मुक्ति अवस्था में है उसका औ, और भी निरपेक्ष हो किसी की भी अपेक्षा ना रखने वाला वो तो निरपेक्ष करते है, अपेक्षा नहीं रखता इसके बिना मेरा जीवन नहीं ऐसे भाव नहीं होता उसका निरपेक्ष है ये ज्ञानी का विशेषण ये दिखाते हैं अनपेक्ष सूची हृदक्ष सर्वारंभ परित्यागी योग प्रिय अन सुचिर्दक्ष उदासीनोंगत्यथ सर्वरंभ पर भक्त प्रिय अनक्ष न विद्य अपेक्षा यपेक्षा जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है इसके बिना मेरा जीवन नहीं होगा ये वस्तु की मुझे अपेक्षा आवश्यक है ऐसी बुद्धि जिसकी नहीं है ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है विशेष भगवान का प्रिय यही है अनपेक्षा न विद्यते अपेक्षा यश्य स अनपेक्षा है बहुगुणिक समाज से शुचि पवित्र है भीतर और बाहर दोनों से दोनों से पवित्र है बाहर तो मिट्टी जल आदि से पवित्र है और भीतर भगवान के नाम संकर्तन से पवित्र है भगवान के नाम से पवित्र है ऐसा है दक्ष कार्य कार्य कर्तव्य क्या कर्तव्य उसे निर्णय तत्काल ले सकते तो दक्ष कहते कुशल कर्तव्य कर्तव्य दोनों सामने आने पर यह कर्तव्य निर्णय ले सकता ये उसको है उसको कहते हैं दक्ष उदासी किसी को भी शत्रु मित्र भाव से रहते वो ना उदासीन होता है किसी पक्ष भी नहीं रहता ये पक्ष भी नहीं वो भी उसको उदासीन कहते ऐसा और गतव्यथा पीड़ा से रहित है माना आध्यात्मिक आदि जो तीन प्रकार के कष्ट हैं आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक तीन प्रकार के कष्ट से प्राणी परेशान है व्यतीत है वो नहीं है जिसको शरीर संबंधी भी कोई कष्ट नहीं मानता हो पर संबंधी भी कोई कष्ट नहीं आकस्मिक घटना आदि से कोई स्त्र नहीं मानता तीनों कष्टों से रहित गतव्यथा सर्वार्म परित्यागी ये विशेषण होगी आरंभे थे आरंभ सारे कर्म आरंभ करने वाले कर्म होते हैं सारे कर्म का त्याग करके बैठा हुआ होता है दिख्य नहीं वित्तीय जो भी कर्म थे सबको त्यागा हुआ है सर्वरंभ परित्यागी तुम सीलम से सभी आरंभ मात्र कर्म बात को त्यागना स्वभाव हो गया जिसका ऐसा योबद्ध भक्त मेरा भक्त ऐसा मेरा जो भक्त है सब प्रिय वो भक्त मेरा प्रिय है यह राष्ट्र के दिन देहेन्द्रिय विषय संबंध आदिशु अपेक्षा विषय शो अनपेक्षों का शरीर की अपेक्षा होती है जीवन रहे लंबे समय तक इंद्रियों की अपेक्षा होती है देखता रहूं सुनता रहूँ बोलता रहूं अपेक्षा होती है और विषय की भी अपेक्षा होती है शब्द पर स्पर्श और प्रसाद की इस इनका और उनके संबंध के साथ भी अपेक्षा है संबंध बना रहे इनमें अपेक्षा विशेष अपेक्षा के विषय यही होते हैं शरीर है इंद्रिय है विषय है संबंध है इनके संबंध इन नहीं अनपेक्षो अपेक्षा न रखने वाला है शरीर के साथ भी अपेक्षा नहीं इतने साल तक रहे मेरे शरीर ऐसा आकांक्षा नहीं अपेक्षा नहीं है इंद्रिय बनी रहे ऐसे भी नहीं है विषय मिलते रहे ये भी नहीं है इनके साथ संबंध होता रहे ये भी नहीं अपेक्षा रह निष्प्रिय चेष्टा रहित है स्प्रिय रहित है शरीर आदि के लिए कोई चेष्टा नहीं करता सुचीर माने बाह्य बाह्य का आभ्यंतरण शौच ने संपन्नों का सूची करता बाह्य शौच शुच शो धातु है मान पवित्र होने अर्थ में शु ध धातु है बाह्य शौच माने मृत जल मृत्यु जल आदि के द्वारा बाहर की शुद्धि है शरीर की शुद्धि है और भीतर की शुद्धि भगवान नाम आदि से है अंतकरण की शुद्धि दोनों से दोनों प्रकार के से संपन्न है सूची का आगे दक्ष आया हुआ है कर्तव्य कर्तव्य सामने आने पर अकर्तव्य से कर्तव्य को पृथक करके समझने वाला व्यक्ति को दक्ष कहते हैं यही कर्तव्य है समझने वाला दक्षिप प्रति उत्पन्न शो कार्यो सामने कार्य कर्तव्य कर्तव्य कार्य है कौन कार्य अभी कर्तव्य है समझता हो एक सद्योग यथावत प्रतिपक्ष होता है तत्काल यथावत यही होना है निर्णय ले सकता है जो एक प्रतिभा कहते हैं जिसको इस प्रकार के जो वृत्ति विशेष है मन को उसको कहते वो वृत्ति वाले को दक्ष कहा जाता है उदासीना कहते न कश्चित मित्र पक्षम भजते शत्रु मित्र किसी का भी पक्ष नहीं लेता उसको उदासीन कहा जाता है न कश्यचित मित्र पक्षम भजते यह सब उदासी है उसे उदासीन था समय भक्त मन को प्रिय है यदासीन ग्य उदासीन मानी यती है वो गतव्यता या माने गत भय पीड़ा नहीं है उसको किसी प्रकार भय नहीं है शरीर के भाई भी नहीं है दूसरे के भय भी नहीं है किसी का भाई भी नहीं भय संचालन धातु है भाई अर्थ है शोभित होने अर्थ है दो अर्थ में धातु तो होता है सर्वार्म परित्यागी या अंतिम विशेषण आरभ्यंत ये आरंभा या मूत्र फल भोगार्थ आदि काम हेतु कर्माणि यही आरंभ कर्म है श्लोक भो के भोग के कारण अथवा परलोक के भोग के कारण जो कर्म होते हैं सस्यादि जो दान आदि गोया जाता है श्लोक के भोग के लिए होते हैं और परलोक के भोग के लिए यज्ञ आदि किया जाता है ये दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं इन्हों यहां पर आरंभ शब्द से कहा होता है सर्वारंभ परित्याग वो सर्वे आरंभ यही है सर्वारम्भ परित्याग के करते इति आरंभ जिसको कार्य उत्पन्न किया जाता है उसको आरंभ किया जाता और वो मुत्र वो काम है। कौन है वो यहां मूत्र फल भोगा था काम हेतु ने कर्मा करते श्लोक के फल के लिए अथवा परलोक के फल के लिए यह मूत्र अमूत्र मान परलोक फल भोगा फल भोगने के लिए काम हेतु ने इच्छापूर्वक कर्म होता है काम इनके कारण है इच्छा है कारण काम हेतु है जिनके काम की इच्छा जिनके हेतु है ऐसे जो कर्म है उन्हें यहाँ आरंभ शब्द से कहा रहा कहा गया है सर्वारंभ यही होते हैं तान परित्यक्तम शीलम ऐसे उनको परित्याग करना जिनका स्वभाव बन गया उन कर्मों को त्याग देना स्वभाव बना हुआ है कर, काम में कर्म देते थे त्यागने का स्वभाव हो गया ऐसा होता है सर्वार परित्यागी मत भक्त जो ऐसा मेरा भक्त है समय प्रिय वो मेरा प्रिय है कहा में जाते हैं दे विशेष संबंधादिशूप आदि शब्द आया हो उसका अर्थ करते हैं भाष्य आदि शब्द आया हो उसका अर्थ है आदि आदिपदम अपेक्षणीय आदि पद केवल देह इंद्रिय और विषया संबंध चार मात्र रहे जितने भी अपेक्षणीय जितने होंगे वो सबको लेने के लिए आदि लगा दिया इसी कोई अपेक्षा नहीं है आदिपदम तो भाष्य में देहेंद्रीय विषय संबंध आदिशु में आया हुआ आदि शब्द है वो आदि से अपेक्षणीय सर्व संग्रहार्थम कहते हैं अपेक्षणीय वस्तु तो जितने भी हैं सबके संग्रह के लिए आदि लगा दिया है किसी में भी अपेक्षा नहीं है और तक्ष का अर्थ करेंगे आगे प्रतिपत्तिषु प्रतिपत्तुम कर्तव्यु कर्तुम चाहिए दो प्रकार होते प्राप्त हो चुके हैं आगे प्राप्त होने वाले कर्म है उनमें कर्तव्य कर्म है मैने कुशल बुद्धि जिसकी उसको दक्ष कहा जाता है एक निर्णय लेने की शक्ति है जिसमें प्रतिभा जिसको बोलते हैं वही दक्ष होता है, और गत है। गता व्यथा है परिषताड़ित ग्यथा भयस्युत्पत्ति में आचृत आगत है दूसरे के होता है ताड़ित होने पर भी भयभीत नहीं होता ऐसी स्थिति होता है ज्ञान में परेशताड़ से आ भी दूसरे के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है ऐसी स्थिति में गता व्यथा चली गई प्रथा जिसकी भाई जिसके चला गया भाई वित्पत्ति में वित्पत्ति को लेकर कहा गता गत भया बोल दिया दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी भाई नहीं गता वो क्यों अपने ईश्वर समझता है क्यों भयभीत होना जब दाँत से अपने जीवक कटती है तो वह कोई भयभीत होगा स्वयं से स्वयं हुआ क्या मानना बसना कभी कभी एक हाथ से दूसरे हाथ को मारा जाता है कभी ऐसे अचानक हो जाता है उसमें क्या करेगा उस कर स्वयं सर्वत्र आत्मबुद्धि में है वो न तो क्षमे न पौन रुपए कहते हैं हमारा क्षमी पहले आया है सुख दुख सुख क्षमे आया था अध्यादि में क्षमी शब्द आया है तो उसके द्वारा तो एक उस समान हो गया ये गता व्यथा वाला क्षमाशील हो गया ये भी दूसरे को ताड़ी तो प्रताड़ी कोई भाई नहीं होता उसी प्रकार है ये भी ये शंका है न चमी जो बारहवें श्लोक में कहा था सुख दुख सुख क्षमी कहा था और क्षमी ने पौनरूप गता व्यथा पे आया हुआ शब्द उसके लिए पौरो होगी यह शंका नहीं करनी चाहिए प्रति उत्पन्नायाम अभी व्यथायाम अबकृत अपकर्तृ अनपकर्तृत्व क्षमी माने प्रतिपन्न होने पर भी व्यथा सामने आने पर भी अपकर्ताओं में भी जो अपकर्ता है उनमें अनपकर्तृत्व क्षमी अपकार करने वाले भी अपकार न करने वालों को क्षमी कहा गया था या दूसरे के द्वारा पीड़ित तो होने पर भाई नहीं करने वाला कहा और दूसरे के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी उसको कोई प्रताड़ना नहीं करता उसको क्षमी शब्द कहा था क्षमा करता है वह अर्थ था और पर भय नहीं करता अर्थभेद है एक द्वेश हर्ष आदि राहित्य में भी ज्ञानी लक्षण द्वेश आदि से भी रहित होना चाहिए ज्ञानी लोग यह ज्ञानी का लक्षण होता है जो जीवन मुक्ति अवस्था में है उनका लक्षण होता है साधकों को वहां पहुंचने की कोशिश करना चाहिए द्वेश हर्ष आदि जो द्वेश है हर्ष है इत्या राहित ज्ञान ज्ञाका ये भी है एक आते हैं। करे के बाद कहा था किंचकर मूलम है यो नह अद्वे न शोचती न कांक्षती सुभासपरिगी भक्तिमा सी प्रियो नृष्य न अवेषि न शोचती न कांक्ष सुभाष परित्यागी इत्यागी भक्तिमान्य समय प्रियो नहीं हृष्यती इष्ट लाभ है इष्ट वस्तु के लाभ होने पर हर्षित भी नहीं होता जो व्यक्ति न द्वेष्टि थी अनिष्ट लाभ अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में द्वेष भी नहीं करता ऐसी इष्ट लाभ होने पर हर्षिति नहीं हर्ष भी नहीं है जिसको और अनिष्ट लाभ होने पर द्वेष भी नहीं है जिसको न सोचती अनिष्ट के लाभ होने पर शोक भी नहीं करता मेरे पास क्यों आया न सोचती शोक नहीं करता सोच शोक शोक नहीं करता न थी अनिष्ट के लाभ हो गया एक अनिष्ट मिला अनिष्ट वस्तु तो आया तब भी शोक नहीं करता न कांक्ष न तो इष्ट तो लाभ की आकांक्षा ही रखता इष्ट तो मिल जाए आकांक्षा भी नहीं इच्छा भी नहीं करता इष्ट वस्तु मिले ये इच्छा भी नहीं है अनिष्ट मिलने पर शोक भी नहीं करता प्रारंभिक अनुसार कभी माने इष्ट वस्तु प्राप्त होगा कभी अनिष्ट वस्तु प्राप्त होगा तो दोनों में समान स्थिति में होता है यो नती इष्ट वस्तु के लाभ में हर्षित भी नहीं होता और अनिष्ट वस्तु के लाभ हो गया गए प्रारंभ करें देश भी नहीं करता न सोचती अनिष्ट वस्तु के लाभ आने होने पर शोक भी नहीं करता और नकांक्षा इष्ट वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करता मिल जाए करके ऐसी सुभाष व परित्यागी सुभाषु जितने भी कर्म हैं सबको त्याग त्यागने का स्वभाव बन गया जिसका सुभाष व कर्माणी परित्यगू से भक्ति मानिए सब ऐसे भक्तवान जो व्यक्ति होगा यह ऐसा व्यक्ति सब प्रिय वो करे प्रिय है कहा न गृष्यति इष्ट प्राप्त हो योन हृष्यति का क्या करें इष्ट की प्राप्ति में हर्षित भी नहीं होता न अनिष्ट प्राप्त और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई प्रारब्ध का दिन देश भी नहीं करता न सोचती प्रिय वियोगे कर प्रिय वस्तु के वियोग अभाव हो गया शोक भी नहीं करता और न तो अप्राप्तम जो प्रिय अप्राप्त वस्तु है प्रिय है उसका आकांक्षा भी नहीं करता काशी अभिकांक्षा इच्छा अर्थ बताते हैं आकांक्षा बने इच्छा इच्छा भी नहीं करता सुभाषुभ कर्मणत्तम तो सिलेबस है सुभाष व परिताग सुभाषुभ जो प्रकार के जो कर्म होते हैं पुण्यपाप जिसको बोलते हैं वह परित्याग करना जिन्हें स्वभाव बना हुआ है, तो है। सुभाष व परित्यागी यही है ऐसा भक्तमान व्यक्ति वह प्रिय है कहा ठीक है सर्वरम परित्यागी विम्य त्याग उत्तवाद सर्वार्व परित्यागी पूर्व श्लोक में सर्वार्व परित्यागी आया हुआ है तो वहां पर क्या कहा तो कहते हैं सर्वार्व प्रत्यागी इस वाक्य के द्वारा काम्य त्याग से उतवाद विहित जो काम्य कर्म है उनको त्याग को कहा शास्त्र विहित हो काम्य कर्म हो नित्य निमित्त ने। को नहीं कहा था व काम्य कर्म को कहा था सर्वार्व परित्यागी शब्द के द्वारा भी बिहता अन्यत्र महासंकोची अन्यत्र संकोच न हो इसलिए कहते हैं सुभाष कहते हैं जितने भी कर्म जितने भी सबको त्याग स्वभाव बन गया तो है। संकोच करे आ, करे यहां यहां तो न करे ऐसा करके विश्लेषण लगाते हैं विश्लेषण लगा दिया सुभाषु बात परिताग कहा यहाँ तो नित्य नैवित भी त्याग ने कहा उस स्थिति में वो भक्त प्रिय होता है एकत्र भाव में नित्य नैवित कर्म की आवश्यकता नहीं उसकी जीवन मुख्य अवस्था में है यह समय हो गया है नहीं रखते है उसका में वो ये सारे दिखा आ, उस अभी कई बल्य मुक्ति तो नहीं हुआ ना कई बल्य स्थिति में आ, शरीर प्राप्त होने के बाद तब अधिक व्यक्तिवन से अथ संपत्त से शांति में आया है कैबल्य होने में तब तक देरी है जब तक ये शरीर से मुक्त नहीं होगा शरीर पात जब तक नहीं होगा तब तक कैवल्य मुक्ति नहीं है अभी जीवन मुक्ति अवस्था में शरीर भाव में है अभी कैवल्य तो आगे होना है शरीर पात के बाद अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णाद पूर्ण मदे ओम ओ शांति